कराचार्यं केशवं बाधरायनम सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत ईश्वर पुना गुररात्मे मूर्ति विभागिने व्यादेहाय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 मंगलाचरण के श्लोक के द्वारा सूचित अनुबंध चतुष्टय का अपने मुख से ज्ञापन करने के लिए पहले भगवान शंकराचार्य जी ने एक ब्रह्मज्ञान उपयोगी तत्व विवेक के प्रकार को बताने की प्रतिज्ञा की साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी नाम इत्यादि वाक्य से इसमें जो साधन चतुष्टय संपन्न ये अधिकारी का विशेषण है इसमें साधन चतुष्टय पदार्थ को जो नहीं जानता है जिज्ञासु उसके मुख से प्रथम एक प्रश्न हुआ कि साधन चतुष्ट किम इसका अर्थ है कि चार साधनों का समूह कौन सा है जो तत्व विवेक के अधिकारी का विशेषण है तो साधन बताए गए चार उनमें से पहला साधन है नित्यानित्य वस्तु विवेक दूसरा है ईहा मूत्रार्थ फलभोग विराग तीसरा समाधि षटक संपत्ति और चौथा मुमुखुत्व इनमें से नित्य वस्तु विवेक ये जो प्रथम साधन है इसमें विवेक शब्द का अर्थ है पृथक निश्चय अलग अलग निश्चय कैसा किसका अलग अलग निश्चय तो निश्चय का विषय बताया गया नित्य वस्तु शब्द से इसमें नित्यानित्य वस्तु में नित्य शब्द भी और अनित्य शब्द भी वस्तु के साथ अलग अलग विशेषण के रूप में अन्वित होता है तो दो विशेषण भेद से दो वस्तुएं निकल आती है नित्य वस्तु अनित्य वस्तु नित्य वस्तु शब्द का अर्थ निकलेगा नित्य पदार्थ और नित्य पदार्थ किसको कहा जाता है का अप्रतियोगी है उसे कहते हैं नित्य यानी जिसका नाश नहीं होता है जो शांत नहीं है उसे कहा जाएगा नित्य और जो शांत है वो हो जाएगा ध्वंस का प्रतियोगी उसे कहा जाएगा अनित्य शांत कौन है अनात्मा पदार्थ प्रकृति और प्राकृत जगत ये शांत है इसलिए अनित्य है अनित्य वस्तु शब्द का अर्थ निकलेगा प्रकृति और प्राकृत जगत और नित्य वस्तु शब्द का अर्थ निकलेगा परमात्मा कहो ब्रह्म कहो पुरुष कहो ये नित्य है तो ये आत्मनात्म विवेक कहो या नित्य वस्तु विवेक कहो ये है प्रथम साधन और द्वितीय साधन को बताने वाला शब्द है इतरा फलभोग विराग विराग इसमें इस राग शब्द का तो अर्थ है आसक्ति राग यानी आसक्ति और विराग शब्द का अर्थ निकलेगा जैसे शोक और विशोक विशोक का अर्थ है शोक रहित शोक का भाव विशोक कहलाता है और ऐसे राग शब्द का तो अर्थ निकलेगा आसक्ति और विराग शब्द का अर्थ निकलेगा उसका अभाव जैसे विशोक का अर्थ है शोका भाव उससे विपरीत हो अनासक्ति आसक्ति का विरोधी अनासक्ति ये है विराग शब्द का अर्थ अनासक्ति तो किसके प्रति अनाशक्ति तो जिसके प्रति आसक्ति सामान्य व्यक्ति की होती है अविवेकी व्यक्ति की आसक्ति जिसके प्रति होगी उसके प्रति विवेकी व्यक्ति की अनाशक्ति तो सामान्य जो व्यक्ति होता है पामर और विषयी सामान्य व्यक्ति है जिसके अंदर ये नित्यानित्य वस्तु विवेक नहीं है जो संसार को अनित्य नहीं समझ पा रहा है अनित्यत्व रूपे न संसार का जिस जिसमें निश्चय नहीं है उसे कहा जाएगा सामान्य व्यक्ति अविवेकी पामर और विषयी इन दोनों में भी नित्यानित्य वस्तु का वस्तु विवेक का अभाव होता है नित्यानित्य वस्तु विवेक नहीं होता है इसलिए नित्यानित्य वस्तु विवेक का अभाव होने से क्या होगा कि जो वो संसार के विषय है रूपादि रूप रस गंध स्पर्श ये जो विषय हैं, रस आदि ये सब पांचों पांच इंद्रिय के पांच विषय है।, है शब्द तो इनके अवांतर दो भेद हैं किसके विषयों के यहां पृथ्वी लोक पर इसी शरीर इंद्रियों से जिनका अनुभव किया जाता है जिन विषयों का ग्रहण होता है उन्हें कहा जाता है आक विषय तो जैसे नित्या नित्य नित्यानित्य वस्तु विवेक में वस्तु शब्द के साथ नित्य और अनित्य शब्द को अलग अलग जोड़ करके दो पदार्थ निकाले ना नित्य वस्तु अनित्य वस्तु ऐसे यहां पर ईह और अमूत्र इन दो शब्दों को अर्थ शब्द के साथ जोड़ दीजिए अलग अलग तो इथ य इह शब्द को अर्थ शब्द के साथ जोड़ेंगे तो एक शब्द बनेगा ईहार्थ और एक दूसरा अमूत्र शब्द है उसे अर्थ शब्द के साथ जोड़ देंगे तो अर्थ निकलेगा क्या ये एक शब्द हो बनेगा अमूत्रार्थ यहा अमूत्रार्थ ये दो शब्द बनेंगे ना तो अर्थ शब्द का अर्थ है विषय शब्द स्पर्शादि विषय ये अर्थ शब्द का अर्थ है अरे शब्द स्पर्शादि जो अर्थ है यानी विषय है ये दो प्रकार के हैं इस लोक के अर्थ और परलोक के अर्थ यह शब्द से लेना इस पृथ्वी लोक को जिसमें अभी आप निवास कर रहे हैं पृथ्वी लोक निवासी है तो जिस लोक में आप निवास कर रहे हैं वह लोक आपके लिए है यह लोक यह शब्द से ग्राहिया और इसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये विषय है कि नहीं मनुष्य लोक में तो यहां जिन शब्दों को आप आपके वर्तमान स्रोत्र इंद्रिय से ग्रहण कर रहे हो तो इंद्रिय से जिस स्पर्श को ग्रहण कर रहे हो चक्षु इंद्रिय से जिस रूप को ग्रहण कर रहे हैं रसन इंद्रिय से जिस रस का और ग्रहण इंद्रिय से जिस गंध का ग्रहण हो रहा है वर्तमान शरीर में उन रूपादि विषयों को कहा जाएगा अर्थ ओ हो जाएगा इस लोक का विषय और अमूत्रार्थ इसमें आमूत्र शब्द का अर्थ है परलोक यह यानी यह लोक और आमूत्र यानी परलोक तो परलोक के जो विषय हैं स्वर्गीय शब्द स्वर्गीय रूप स्पर्श गंध रस ये सब जो हैं आमूत्रार्थ शब्द से कहा जाएगा तो इनमें भी फिर ईहार्थ में भी अवान्तर दो भेद होते हैं और अमुत्रार्थ के भी अवान्तर दो भेद होता है अवान्तर शब्द का अर्थ है बीच में होने वाला भेद अवांतर भेद कहलाता है एक मुख्य प्रकरण और अवान्तर प्रकरण यानी गौण प्रकरण हाँ। ऐसे अवान्तर कहते हैं गौंध को कह सकता है तो ये हर्थ दो प्रकार का कौन हुआ एक हुआ सभी शब्द सुन करके आपको सुख ही होता हो ऐसा नहीं है ना जो शब्द आपके श्रवण इंद्रिय से गृहित होने पर आपको सुख पहुंचाए तो उसे तो कहा जाएगा आपके अनुकूल शब्द और जिस शब्द को सुन करके दुख हो उसे कहा जाएगा प्रतिकूल शब्द तो अर्थ इहा, दो प्रकार का हुआ अनुकूल इहार्थ प्रतिकूल हा यानी इस लोक में शब्दादि सुख के विषय भी है दुख के विषय दुख के हेतु भी है सुख के हेतु भी है तो जिन शब्दादियों से आपको सुख होता है उनके प्रति हो जाएगी आसक्ति राग और जिन शब्द आदि विषयों से आपको होता है दुख तो उनके प्रति क्या होगा द्वेष हो। आसक्ति नहीं रहेगी द्वेष होगा और विराग शब्द का अर्थ है अनासक्ति आसक्ति का अभाव तो किसके प्रति आसक्ति का अभाव पहले से जिसमें आसक्ति नहीं है प्रतिकूल अर्थ में आसक्ति आपकी है ही नहीं उसके प्रति तो अनासक्ति पहले से ही है आपको दुख बार बार कोई अपमान करे तो सुख होता है कि दुख होता है तो अपमानजनक शब्द के प्रति राग बनेगा क्या वो तो दुख राग नहीं बनेगा वो तो द्वेष ही रहेगा तो आसक्ति है ही नहीं तो उस जिसके प्रति आसक्ति है नहीं उसके प्रति अनासक्ति ये नहीं वो तो स्वाभाविक ही है लेकिन सामान्य व्यक्ति प्रशंसा सुनकर के बड़ा सुखी होता है गर्मी के दिनों में गंगा किनारे बैठकर के ठंडी ठंडी हवा मिलती है तो सुखी होता है और अग्नि के पास बैठकर के रसोई घर में पसीना पसीना आता है तो उष्ण स्पर्श पहले से ऊपर से है और फिर और अग्नि के पास बैठना पड़ रहा है तो वो प्रतिकूल वो है ठंडी के दिनों में अनुकूल हो जाता है तो ये जो है अनुकूल विषय यह अर्थ शब्द से लीजिए क्योंकि उन्हीं के प्रति सामान्य व्यक्ति की आसक्ति होती है और जिनके प्रति आसक्ति है उनके प्रति अनासक्ति इस्लोक के शब्दादि विषयों में से जिन विषयों के प्रति आसक्ति है उनके प्रति अनासक्ति और ये राग उपलक्षण है द्वेष का भी उपलक्षण किसको कहा जाता है जो शब्द अपने अर्थ को बताते हुए दूसरे शब्दों के अर्थ को भी बता दे उसे उपलक्षण कहा जाता है आप जिस वाक्य पर विचार कर रहे हैं उस वाक्य में प्रयुक्त जो पद है वह अपना जो अर्थ है उसको तो बताएगा ही साथ में दूसरे अर्थ को भी बता दे अपने अर्थ को बताते हुए दूसरे पद के अर्थ को भी बता रहा हो कोई शब्द तो उसे कहा जाएगा उपलक्षण तो जैसे राग शब्द का तो अर्थ है आसक्ति राग शब्द का अर्थ द्वेष तो नहीं है ना राग और द्वेष बिल्कुल अलग अलग है लेकिन राग शब्द अपने अर्थभूत आसक्ति को भी बता दे और द्वेष को भी बता दे यदि तो राग शब्द को कहा जाएगा द्वेष का उपलक्षण और आसक्ति का वाचक आसक्ति उसका वाच्यार्थ है और द्वेष हो जाएगा उपलक्षार्थ उपलक्षण होने से उपलक्षार्थ तो ये इसलिए ये नहीं कि अनुकूल पदार्थों के प्रति आसक्ति का न होना वैराग्य है सामान्य व्यक्ति का जिन प्रतिकूल विषयों के प्रति द्वेष होता है वह द्वेष भी हृदय में न रहना अंतकरण में न रहना तो राग जैसे दोष है अशुद्ध चित्त की पहचान है अशुद्धि है शब्दादि पदार्थों के प्रति राग ये जैसे चित्त की अशुद्धि मानी जाती है ऐसे द्वेष को भी माना जाता है चित्त की अशुद्धि और ये द्वेष भी जिन सामान्य व्यक्ति का जिन विषयों के प्रति रहता है उन प्रतिकूल विषयों के प्रति द्वेष का भी अभाव द्वेश अद्वेष अनाशक्ति और अद्वेष ये विराग शब्द का अर्थ निकलेगा यह कि बाकी प्रतिकूल विषयों के प्रति द्वेष ही करता रहता है द्वेष ही करेगा तो फिर उसमें वेदांत तो विचार कहां हो पाएगा वो भी एक अशुद्धि है ना पूर्ण चित्त शुद्ध होना चाहिए तब जाकर के ज्ञान होता है तो राग रूप दोष को तो हटा दिया और द्वेष रूप दोष को वैसे ही बनाए रखा यदि चित्त में तो नहीं होगा वैराग्य होगा का मतलब राग द्वेष रहित तटस्थ चित्त होगा जो वैराग्यवान व्यक्ति होता है वह विषयों के प्रति अनासक्त तो रहता ही है लेकिन प्रतिकूल विषयों के प्रति द्वेष करता हो ऐसा भी नहीं वो तटस्थ रहता है जैसे अनुकूल परिस्थिति आई और गई ऐसे कुछ क्षण के लिए कुछ समय के लिए प्रतिकूल परिस्थिति है वो भी चली जाएगी ऐसा समझ करके दोनों परिस्थिति में अपने मन को जो आ, संलग्न नहीं होने देता परिस्थितियों के साथ जुड़ने नहीं देता तो वैराग्यवान कहा जाएगा उदासीन रहता है इसलिए गीता में उदासीन उदासीन ऐसा शब्द प्रयोग आता है ना तो राग द्वेश रहित तो ये विराग शब्द का अर्थ किसके प्रति तो ईहार्थ फल विराग का अर्थ निकलेगा इस लोक के अनुकूल विषयों के प्रति अनासक्ति तथा प्रतिकूल विषयों के प्रति द्वेष रहित <coughs> तो अर्थ शब्द का तो अर्थ वो निकला अनुकूल विषय प्रतिकूल विषय इस लोक का और फिर फल भोग शब्द बीच में आया है ना फल शब्द से लेना सुख दुख को अनुकूल इहार्थ का फल होगा सुख वैश्विक सुख और प्रतिकूल इहार्थ का फल होगा दुख तो ये जो सुख दुख है विषय विशे, विषयों से होने वाला सुख दुख ये है इस लोक के विषयों से होने वाला सुख दुख इहार्थ फल शब्द का अर्थ यह अर्थ तो हुआ विषय और फल शब्द का अर्थ निकला विषय से होने वाला सुख या दुख रूप फल और भोग शब्द का अर्थ निकलता है अनुभव साक्षात्कार सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार हा। भोग हा। ये भोग शब्द का अर्थ है सुख दुख अन्यतर शब्द का होता तो है सुख दुख में से किसी एक का साक्षात्कार यानी अनुभव भोग कहलाता है सुखानुभव भो भी भोग है ऐसे दुखानुभव भो भी भोग है और सुख दुख क्या है फल है किसका फल है विषयों का कर्म से अनुकूल विषय प्रतिकूल विषयों का संयोग होता है अनुकूल विषय प्रतिकूल विषय प्राप्त होता है अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है वो प्रारब्ध कर्म से और उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से होने वाले सुख या दुख को कहा जाएगा ईहार्थ फल यानी सुख दुख रूप फल और उन दो में से किसी एक का अनुभव दोनों का अनुभव साथ साथ नहीं होता अंतकरण में एक समय एक ही वृत्ति बनती है एक व्यक्ति के अंतकरण में एक समय या तो सुखानुभव रूप वृत्ति रहेगी या तो दुखानुभव रूप वृत्ति रहेगी दो वृत्तियां साथ साथ नहीं रहेगी सुख भी हो और दुख भी हो ऐसा नहीं सुख सुखानुभव दुखानुभव दोनों वृत्ति साथ साथ नहीं रहेगी दो में से एक की तो चाहे सुख का अनुभव हो रहा हो तब भी उसे कहा जाएगा भोग और दुखानुभव भो होगा तो भी उसे कहा जाएगा भोग तो भोग शब्द का अर्थ निकला सुख दुख का अनुभव फल भोग शब्द का अर्थ और किस सुख दुख का अनुभव तो इस लोक के अनुकूल प्रतिकूल विषय के विषय से होने वाले सुख दुख का अनुभव भोग है ऐसे अमूत्रार्थ के भी दो प्रकार करिए स्वर्गीय भोग भी सब के सब आपके अनुकूल अनुकूल ही हो ऐसी बात नहीं होती वहां भी अनुकूल प्रतिकूलता लगी रहती है तो स्वर्गीय परलोक के अनुकूल विषयों से होने वाला जो सुख अनुभव उसे कहा जाएगा पर आमुत्रार्थ फल भोग और पृथ्वी लोक की अपेक्षा यमलोक परलोक है कि नहीं और वहां सुख होता है कि दुख होता है यम की यातनाएं मिलती है तो दुख मिलेगा तो ये जो यम यातना दुख है और वो है परलोक के विषय से होने वाला फल और उसका अनुभव दुखानुभव यह विभोग कहलाएगा और उनके प्रति विराग का मतलब दुखानुभव के, दुखानु के प्रति द्वेष नहीं और सुखानुभव के प्रति राग नहीं राग द्वेष रहित हो करके प्रारब्ध का फलानुभव करेगा कौन नित्यानित्य वस्तु विवेक जिस अधिकारी के चित्त में आएगा प्रथम साधन जिसके चित्त में आएगा वह सुख और दुख इन दोनों को दीन रात्रि के तरह देखेगा जैसे सूर्योदय होता है कुछ समय रहता है सूर्यास्त होता है फिर रात्रि आती है फिर तो सूर्योदय होता है चली जाती है ऐसे सुख दुख आ, आ, आ, आगमा पाई है आने जाने वाले हैं इसलिए उनके प्रति न द्वेष न राग, राग, प्रतिकों प्रतिकों राग प्रतिक। हाँ। प्रतिक। इंद्र का आसन इतना ऊंचा आपको जमीन पर बिठा दिया इंद्र के कुछ बहुत निकटवर्ती लोग हैं और कोई किसी किसी को इंद्र की सभा को साफ करने का एक काम मिल जाए तो जो उत्कृष्ट लोग हैं उनकी परिस्थिति को देख करके अपनी निकृष्टता से दुख होगा कि नहीं होगा है नहीं होगा तो यही है हां वो कर्म के अनुसार स्थिति आएगी जाएगी तो वहां जहां उत्कर्ष अपकर्ष है तारतम्य है तो वहां सुख दुख होना ही है उत्कृष्ट को देख करके निकृष्ट व्यक्ति अपने परिस्थिति से खुश नहीं रहेगा उसको वो मिलता तो अच्छा होता तो ये जो है इूत्रार्थ इह, फलभोग विराग शब्द का अर्थ निकला ऐसे वैराग्य कहा जाता है वैराग्य का मतलब खाली राग रहित ऐसा ही नहीं समझना अनुकूल विषय से होने वाले सुखानुभव के प्रति राग राहित्य प्रतिकूल विषयों से होने वाले दुखानुभव के प्रति किसे होता है जब अनित्य वस्तु विवेक होता है तो ऐसा होगा नित्य नित्यानित्य वस्तु विवेक का फल है वैराग्य और आपका ये जो है नित्य वस्तु विवेक हो जाएगा निश्चय हो जाएगा तो नित्य वस्तु कौन है मोक्ष उसको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होगी ओम मोक्षा तो नित्य नित्य वस्तु विवेक से वैराग्य होगा अनित्य वस्तु के प्रति और आसक्ति होगी प्राप्त करने की इच्छा होगी मोक्ष के प्रति मोक्ष विषयनी इच्छा होगी उसे कहा गया चौथा साधन मुमुक्षुत्व और बीच में तीन साधन के बीच तीसरा साधन है समाधि सटक संपत्ति जैसे चतुष्टय शब्द का अर्थ क्या है चार का समूह ऐसे सट का शब्द का अर्थ होता है छ का समूह सट का गीता में कितने सट का है कितने अध्याय गीता के तो शट का कितने होंगे तीन हो जाए छ छ छ अध्याय के पहला से लेकर के छठवे तक एक सट का सातवे से बारहवें तक दूसरा सट का तेरहवे से अठारहवे तक तीसरा सट का समूह सटक कहलाता है तो ऐसे सटक शब्द का अर्थ है छे का समूह चतुष्ट का अर्थ है चार का समूह त्रय शब्द का अर्थ होता है तीन का समूह द्वितय का अर्थ निकलेगा दो का समूह ऐसे अब ये जो सटक है किसका सट तो कहते हैं समाधि शटक समाधि शटक समाधि में शम ये छे साधनों में से पहला साधन है शम और आदि शब्द से बाकी पांच को लेना समाधि में शम एक साधन है और बाकी पांच को आदि शब्द से लेकर के कितने होंगे छे और इन समाधि छह साधनों का समूह क्या कहलाएगा समाधि षटक ओ समाधि छे कौन है तो उसको बताया जाएगा आगे समरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान ये छे हैं इनको कहा जाता है समाधि समाधि शब्द सुनोगे वेदांत में तो इन छे को समझोगे। हो समाधि पद के अर्थ के रूप में बुद्धि में आना चाहिए उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान ये समाधि मुमुक्षा शब्द का अर्थ सुनोगे मुमुक्षा शब्द सुनोगे उसके अर्थ के रूप में उपस्थित होना चाहिए बुद्धि में क्या मोक्ष की इच्छा मोक्षा मोक्ष की इच्छा जिज्ञासा शब्द सुना तो उसका अर्थ क्या समझेंगे ज्ञान की इच्छा तो समाधि ये छह हो गए और इनका सटक यानी इन छे का समूह ये तीसरा साधन है समाधि षट संपत्ति संपत्ति शब्द का अर्थ क्या होता है जमीन जायदाद तो संपत्ति शब्द का अर्थ क्या बताया था साधन चतुष्टय चतुष्ट संपन्ना अधीका, संपन्न अधिकारी नाम यहां पर एक संपन्न शब्द आया था ना उसका अर्थ क्या बताया था युक्त और संपत्ति शब्द का अर्थ क्या निकलेगा संपन्न और संपत्ति ये अलग अलग है ना भक्त और भक्ति इसमें क्या अर्थ अंतर है? है भक्त है भक्तिमान भक्त भक्ति से युक्त भक्त और भक्ति है भगवान के प्रति प्रेम भक्ति है तो भगवान का प्रेमी भक्त कहलाएगा ऐसे संपन्न और संपत्ति तो भक्त है भक्ति से युक्त भक्तिमान ऐसे संपत्ति शब्द का अर्थ हो जाएगा युक्ति और संपन्न का अर्थ हो जाएगा युक्त युक्ति यानी युक्ति, युक्ति शब्द का अर्थ निकलता है जैसे भक्ति ऐसे युक्ति युक्ति यानी योग युक्ति शब्द का अर्थ है योग योग का अर्थ या अष्टांग योग नहीं आसन धारणा ध्यान ये सब नहीं योग जैसे गीता के प्रत्येक अध्याय को योग योग कहा जाता है ना ऐसा योग तो संपन्न ये जो सठ संपत्ति का है छे सठ का संपत्ति का निकलेगा छे के समूह से युक्त ये कर लो छ के समूह का संबंध जिसमें है भक्ति का संबंध जिसमें है, है वह भक्त बुद्धि का संबंध जिसमें है वह बुद्धिमान बुद्ध ऐसे युक्ति जिसमें है वह युक्त और युक्ति का अर्थ है ये इनका संबंध और वो संबंध क्या हो जाएगा सो स्वामी भाव संबंध ये साधन है ये साधन जिसके अंदर विद्यमान है तो समा, शम दमादी शट संपत्ति ये तीसरा साधन है ऐसे ये हो गए चार साधन ये हो जाएगा ये चार साधन जिसके अंदर आएंगे उसे कहा जाएगा अनुबंध चतुष्टय अंत प्रथम अनुबंध प्रथम अनुबंध अधिकारी चार है ना अनुबंध और चार अनुबंधों में से पहला अनुबंध है अधिकारी और अधिकारी कौन होगा इन चार साधनों से यानी विशेषता से युक्त जिसके अंदर नित्यानित्य वस्तु विवेक अंधकार और प्रकाश के तरह सुस्पष्ट है और वैराग्य जिसके अंदर विद्यमान है शम दम उपरति तितिक्षा, श्रद्धा समाधान भी जिसके अंदर है और जो केवल मोक्ष ही चाहता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही जी रहा है और प्रयत्न कर रहा है जिसके जीने का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है इसलिए उसके पास जो भी शारीरिक बल मानसिक बल और बाह्य साधन बल है उसका उपयोग मोक्ष के साधन भूत ब्रह्म ज्ञान के लिए ही जो कर रहा है उसे कहा जाएगा मुख वो माना जाएगा इन विशेषता वाला वेदांत विचार का अधिकारी वो इन, इन विशेषता वाला व्यक्ति यदि वेदांत का स्वाध्याय करता है तो निश्चित है उसे वेदांत का जो अवान्तर फल है जिसे मंगलाचरण चरण में हित शब्द से कहा गया था हित शब्द का क्या अर्थ बताया था ब्रह्म ज्ञान आम ब्रह्माष्टमी ये साक्षात्कार होता ही है वेदांत तो स्वाध्याय का फल वेदांत में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का अर्थ समझ करके प्रवचन करना या ग्रंथ पढ़ाना ये नहीं है स्वाध्याय प्रवचन भी एक साधन है इससे परंपरा चलती है लेकिन अपना व्यक्तिगत वेदांत स्वाध्याय का प्रयोजन है मुमुक्ष का ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का फल है मोक्ष तो ब्रह्म ज्ञान को सामने रखकर के जो वेदांत स्वाध्याय में प्रवृत्त है प्रयत्नशील है वो अधिकारी कहलाता है साधन चतुष्ट अधिकारी बनने के लिए साधन चतुष्ट संपन्न होना जरूरी है तो फिर वो अधिकारी हुआ उसके बाद फिर विषय तो विषय तत्व तो शब्द से बताया गया था तो अभी तो आपको नाम मात्र से साधन चतुष्टय को बताया कि ये ये साधन है नित्यानित्य वस्तु विवेक यहा मूत्रार्थ फल फलभोग विराग शामाधि षटक संपत्ति और मोक्ष एक, एक का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं <coughs> आधिकारी के विशेषानुभूत ये जो चार साधन बताए गए हैं उनमें से नित्यानित्य वस्तु विवेक शब्द प्रयोग तो सुना लेकिन नित्यानित्य वस्तु विवेक शब्द का अर्थ ज्ञात नहीं है तत्त्वबोध का अध्ययन करने वाले साधक को विवेदान का प्राथमिक विद्यार्थी है तो उसके मन में आएगा ये नित्यानित्य वस्तु विवेक शब्द तो सुन रहा हूं लेकिन ये नित्यानित्य वस्तु विवेक शब्द का अर्थ क्या है ये समझ में नहीं आएगा ना तो इसके लिए प्रश्न करेगा फिर जो अर्थ समझ में नहीं आता है शब्द प्रयोग तो किया आचार्य ने लेकिन जिस शब्द का अर्थ अध्ययन करने वाले को समझ में नहीं आया उस शब्द का अर्थ पूछेगा तो नित्यानित्य वस्तु विवेक शब्द का अर्थ विशेष प्रश्न है कि नित्यानित्य वस्तु विवेक कह ये नित्यानित्य वस्तु विवेक विषयक प्रश्न है कि नित्यानित्य वस्तु विवेक शब्द का अर्थ क्या है आपने शब्द प्रयोग तो किया लेकिन अर्थ हमारे समझ में नहीं आया बताइए नित्यानित्य वस्तु विवेक किसको कहते हैं तो आचार्य जिज्ञासु के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि नित्य वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्व अन्यम एव एवं नित्यानित्य वस्तु विवेक इस निश्चय को नित्यानित्य वस्तु विवेक कहा जाएगा क्या कि नित्य वस्तु एक परमात्मा ही है और व्यतिरिक्तम इसमें तत्शब्द का अर्थ है ब्रह्म तत्शब्रह्म का परामर्शक है और व्यतिरिक्तम यानी भिन्न व्यतिरिक्त तो शब्द का अर्थ होता है भिन्न तो ब्रह्म से भिन्न जो भी हमको दिख रहा है ब्रह्म से भिन्न कौन दिख रहा है अब्रह्म प्रकृति और प्राकृत जगत नाम रूप ये है तदव्यतिरिक्त तद शब्द का अर्थ और ये जो ब्रह्म व्यतिरिक्त है प्रकृति तथा प्राकृत जगत सर्व अन्यम ये सब का सब अनित्य है कार्य कारणात्मक जगत और एक परमात्मा ही नित्य है अयम एवं यानी जो निश्चय है अयम शब्द का अर्थ होता है यह और शब्द का अर्थ होता है ही, यही, ये आयम एव हिंदी में निकलेगा यही अवधारण अर्थ में है ना खाली अयम का तो अर्थ है यह और ये वो साथ में जोड़ देंगे तो यह ही, तो ही ये क्या करता है दूसरे का व्यावर्तक होता है ये जो निश्चय है इसी निश्चय का नाम है नित्यानित्य वस्तु विवेक साधन चतुष्टय में पहला जो साधन है नित्यानित्य वस्तु विवेक उसके लिए प्रयुक्त जो ये शब्द है उसका अर्थ है परमात्मा ही नित्य है और जो अनात्म वस्तु है वो सब की सब अनित्य हैं इस निश्चय को नित्या, नित्य वस्तु विवेक कहा जाता है अरे निश्चय जिसकी बुद्धि में है तो माना जाता है चार साधनों में से प्रथम साधन से संपन्न है युक्त है बाकी कल तो अनाध्याय परसों ना परसो, स्वाध्याय होगा फिर प्रतिपदा और अष्टमी को अवकाश रहता है न और अवकाश के दिन आराम का दिन नहीं होता उस दिन ये जो शारीरिक परिश्रम का दिन होता है तो जिस भवन में रहते हैं वह अपने अपने कमरे भी और भवन भी इसमें कुछ जो श्रम की आवश्यकता होती है वो होगा। प्रत्येक अवकाश के दिन करना है ओम पूर्ण मद पूर्ण मदम पूर्णा पूर्ण मुदत पूर्णस्णमा पूर्णमेवावशिष्य ओ शांति शांति शांति